सर्पिसम अध्याय प्रयाग महात्म्य यमुना की महिमा यमुना के, के तटवर्ती तीर्थों का वर्णन गंगा में सभी तीर्थों के की स्थिति मार्कंडे दृष्टिर संवाद की समाप्ति मार्कंडे जी ने कहा राजन दृष्टिर सूर्य के तीन लोकों में विख्यात पुत्री महाभागा देवी यमुना नदी यहां पर मिली है जिस मार्ग से गंगा प्रवाहित उस मार्ग से यमुना भी गई है सहस्रों जनों दूर पर भी यमुना नाम लेने से पापों को नष्ट कर देने वाली है रजिस्टर इस यमुना में स्नान करने तथा इसका जल से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर अपने साथ विष्णु के कुलों को पवित्र कर देता है जो यहां प्राणों का परित्याग करता है वह परम गति को प्राप्त करता है यमुना के दक्षिणी है यमुना के पश्चिमी भाग में धर्मराज का अमृत नामक तीर्थ कहा गया है यहां स्नान करने वाले स्वर्ग जाते हैं और जो यहां मृत्यु को प्राप्त होते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता यहां अनरक तीर्थ में कृष्ण पक्ष की चतुरदशी को स्नान करके पवित्रता पूर्वक जो धर्मराज का अर्पण करता है वह निहसंदेह महापापों कि प्रयाग में 10000 प्रधान तीर्थ और 30 करोड़ दूसरे और प्रधान तीर्थ स्थित हैं वायु ने कहा है कि दो लोक भूलोक और अंतरिक्ष लोक में सारे 3 करोड़ तीर्थ हैं और जानवी उन सभी तीर्थों से युक्त कही गई है जहां महाभागा गंगा होती हैं वही पवित्र देश है और वहीं तपोवन होता है गंगा जहाँ देवी के साथ महादेव महेश्वर देव वटेश्वर स्थित हैं, वह स्थान नित्त तीर्थ है और वह तपोवन है। इस सत्य को द्विजातियों, साधुओं, मित्रों, अपने पुत्र तथा अनुगामी शिष्य के कान में कहना चाहिए। यह प्रयाग धन्य है, सर्ग फलपद, सर्ग रूप फल को देने वाला है, यह पवित्र, सुखपूर्ण या रमणीय, यह महर्षियों के लिए गोपनीय रहस्य है, सभी पापों को नष्ट करने वाला है। यहां द्विज वेद का स्वाध्याय कर निर्मल हो जाता है, जो व्यक्ति नित्य पवित्रता पूर्वक इस पूर्वेपद तीर्थ का वर्ण सुनता है, वह जन्मांतर की बातों को श्रमण करने वाला हो जाता है और सर्ग लोक में आनंद प्राप्त करता है। स कुरु के वंसधर रिस्थर तीर्थों में स्नान करो इस दिशे में विपरीत बुद्धिवाले मत हो ऐसा कहकर उन भगवान मारकंडे महामुनि ने रिस्थर के द्वारा पूछे जाने पर पृथ्वी में जो कोई भी तीर्थ थे उन्हें बतलाया और पृथ्वी तथा समुद्र आदि की स्थिति एवं नक्षत्रों के स्थिति का संपूर्ण वर्णन कर वे मुनि � जो इस प्रयाग महात्म का पाठ करता है अथवा इसे सुनता है वह सभी पापों से मुक्त होकर रुद्र लोक में जाता है इत्सी श्री कुम पुराणे खट सहस्र संहितायाम पूर्व विभागे सप्त त्रिशो अध्याय 38वां अध्याय भूम कोष वर्णन में राजा प्रियव्रत के वंश का वर्णन प्रियव्रत के पुत्र राजा अभिध के वंश तथा वर्षों का वर्णन जंबु द्वीप के नौ वर्षों में राजा अग्निद्र के नाम की पुरुष आदि नौ पुत्रों का अधिपति श्रीकुल ने कहा ऐसा कहीं जाने पर नमिषा रेणि में निवास करने वाले मुनियों ने महाबुद्धिमान सूत जी से पृथ्वी आदि के संबंध में निर्णय पूछा ऋषि ने कहा हे सूत जी आपने स्वयं भूव लोक त्रयलोक के मंडल का वर्णन सुनना चाहते हैं, जितनी सागर, द्वीप, वर्ष, पर्वत, वन तथा नदियां हैं और सूर्य आदि ग्रहों की जो स्थिति है, इन सभी का वर्णन करें, हे सूत जी यह सब कुछ जिसके आधार पर टिका है और प्राचीन काल में यह पृथ्वी जिन राजाओं के अधिकार में रही है, उन सभी विषयों का संक अप्रमेय सर्व विष्णु विष्णु को नमस्कार कर मैं उन धीमान द्वारा जो कुछ कहा गया है उसे बताता हूं पूर्व में स्वयं भू मन ने जिस प्रियव्रत नामक पुत्र का वर्णन किया है उस प्रियव्रत को प्रजापति के समान दस पुत्र हुए आग्नेन्द्र अग्निबाहु बपुष्मान द्वितीयमान मेधा मेधातिथि हव्य सवन और पुत्र तथा महान बलशाली एवं पराक्रमी धार्मिक दान परायण और सभी प्राणियों पर दया करने वाला ज्योतिषमान नामक दसमा पुत्र था मेघा अग्निबाहु तथा पुत्र ये तीनों योग परायण थे पूर्व जन्मों का आश्रमण करने वाले इन महाभाग्यशालियों विरक्तों का मन राज्य कार्य में नहीं लगा अतः प्रियव्रत ने अपने अन्य उन सात पुत्रों को सात दीपों में अभिषिक्त कर दिया राजा ने अग्निद्र नामक पुत्र को जंबू दीप का स्वामी बनाया उन्होंने मीधा तिथि को प्लक्ष दीप का राजा बनाया और बपुष्मान को सालमोले दीप में राजा के रूप में अभिषिक्त किया प्रभु प्रेयबल्त ने ज्योतिष को कुष्ठ दीप का राजा बनाया और कौनच दीप का राजा बनने का आदेश दिया प्रजापति प्रियव्रत ने हम देखो शाख दीप का स्वामी बनाया और सवन को पुष्कर दीप का अधिपति बनाया पुष्कर में सवन को भी महावीत तथा धातक नामक दो पुत्र हुए पुत्रवानों के पुत्रों में ये दोनों ही पुत्र श्रेष्ठ थे उन महात्मा महावीत के नाम से उस वर्ष को महावीत वर्ष और धातकी के भी नाम से धातकी खंड कहा जाता है। शाक द्वीप के राजा हब्द को जल्द कुमार, सुकुमार, मणिचक, खुशमोत्तर तथा मोदा के एवं सातवां महादुम नामक पुत्र हुआ। इन सातों पुत्रों के राज्य क्षेत्र इनके नाम से एक-एक वर्ष कहलाए इसलिए जल्द का जल्द नामक प्रथम वर्ष कहा जाता है। कुमार का कुमार न इसी प्रकार तीसरा सुकुमारक वर्ष चौथा मृचक पांचवा कुसुमोत्तर छठा मोदाक और सातवां महादूनाक वर्ष है क्रंच द्वीप के राजा दुतिमान को भी पुत्र हुए उनमें कुशल पहला मनोहर दूसरा उष्ण तीसरा पुत्र कहा गया है और चौथा पुत्र प्रवर नाम से जाना जाता है इसी प्रकार अंधकार पांचवा मुनि छठा और तुंदभी सातमा पुत्र था उनके अपने ही नाम से प्रसिद्ध सुंदर देश कौंच द्वीप में स्थित हैं कुश द्वीप में जोतिष्मान को महान ओजस्वी सात पुत्र हुए उद्भेद वीरमान अस्फरत लंबन धृति तथा छठा प्रभाकर और सातवां कपिल कहा गया है हे सुव्रतों इस कुशद में उनके नाम से युक्त वर्ष हैं इसी प्रकार उन अन्य द्वीपों में भी स्थिति समझनी चाहिए शालमल द्वीप के स्वामी वपुष्मान के क्षेत्र हरित, जिनूत, रोहित, वैद्युत और मानस तथा सातवें सुप्रभ नामक पुत्र थे प्लक्ष द्वीप के राजा मीधा तिथि के भी सात पुत्र हुए उनमें ज्येष्ठ पुत्र शांतभय था इसके अतिरिक्त शिशिर, सुखोदय, आनंद, शिव, क्षेमक तथा द्रुव नामक पुत्र थे दिजों पल्ख दीप आदि से लेकर शाक दीप तक वर्ण और आसन के भेद से सौधर्म पालन को मुक्ति का साधन समझना चाहिए हे श्रेष्ठ दिजों जंगू दीप के अधिपति अग्निद्र के भी महान बलशाली पुत्र थे उनके नाम सुनो नाभि किं पुरुष हरि इलावित रम्मिर हिरण्यवान् कुरु भद्राशु तथा कि तुमालक नामक नौ कुत्र थे जंबू दीपेश्वर महामती उन राजा अग्निद्र ने जंबू द्वीप को नौ भागों में बांटकर न्याय अनुसार उन पुत्रों को दे दिया अग्निद्र ने नाभी को दक्षिण दिशा में स्थित हिम नामक वर्ष प्रदान किया तत्ंतर किम पुरुष को हेमकूट नामक वर्ष दिया पिता अग्निद्र ने हरि और इलावत को मेरु के मध्य में स्थित इलावत नामक वर्ष दिया पिता ने रम्म को नीलाचल युक्त वर्ष प्रदान किया और जो उत्तर में स्थित शेत वर्ष है उसे हिरण्यवान को दिया शिंगवान पर्वत के उत्तर में स्थित उत्तर नामक वर्ष पुरु को दिया और मेरु के पूर्व में स्थित भद्राशु नामक वर्ष भद्राशु को द